तावली उत्तरकांड शव भस्म अंग मर्दर शीश गिजाधंगूषण भुजंगभर मुंडमाल फाल डमरू कपालू कर विबुदृंद नवकुमद चंद सुख कंद मूसूलधर त्रिपुरारी त्रिलोचन दिगम दिग्वसन विषभोजन भव भय हरण श्री महादेव जी शरीर में भस्म रहते हैं वे काम देव का दलन करने वाले और सर्वदा असंग हैं उनके सिर पर श्री गंगा जी है अर्धांग में पार्वती जी हैं तथा अच्छे अच्छे सर्प ही उनके आभूषण हैं उनके गले में मुंड माला है मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा है तथा हाथों में डमरू और कपाल सुशोभित है देवताओं के समाज रूपी नवीन कुमद कुसुम के लिए सूलधारी भगवान शंकर साक्षात चंद्रमा है वे सुख की जड़ त्रिपुर दैत्य के शत्रु तीन नेत्रों वाले दिगंबर विश्वभोजी एवं संसार का भय नृत्त करने वाले श्री महादेव जी भजन किए जाने पर बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं मैं उन शिव शंकर की शरण हो गरल असन दिगसन व्यसन भंजन जन रंजन कुंद इंदु कर पूर गौर सचिदानंद घन बिकट बेस उ ससुर सरित सहज सुचि शिव अकाम अभिराम धाम नित राम नाम रुचि कंदर्प दर्प दुर्गम दमन उमारमन गुण भवन हर त्रिपुरारित त्रिलोचन्त्र गुण पर जय जो करने वाले दिगंबर दुखहारी भक्त मनरंजन एवं त्रिपुर के समान गौरवर्ण सच्चिदानंद घन और विकट वेधारी हैं जिनके हृदय पर शेष जी और मस्तक पर स्वभाव से ही परम पवित्र श्री गंगा जी विराजमान है जो कल्याण स्वरूप कामना शून्य और सौंदर्य धाम है तथा जिनकी राम नाम में नित्य रुचि है कामदेव के दुर्गम दर्प का दमन करने वाले उन उमार रमन गुण मंदिर पापा पापापहारी त्रिपुरारी त्रिनयन त्रिगुणातीत त्रिपुर विदारण देवेश्वर की जय हो जय हो अर्ध अंग अंगना नाम जोगी सो जोगपति विषम असन दिगसन नाम विश्वेश करकपाल कर कपाल शिवालूत विभूषण नाम शुद्ध अविरुद्ध अमर अनव्य अदूषण विकराल भूत बेताल प्रिय भीम नाम भव भय दमन सब विधि समृत महिमा अकथ तुलसीदास संशय समर अहो जिनके अर्धांग में पार्वती जी रहती हैं परंतु जिनका नाम योगीश्वर अथवा योगपति है जिनका भांग धतुरा आदि विषम भोजन तथा दिशाएं ही वस्त्र है किंतु जो विश्वेश्वर और विश्व के आश्रय स्थान कहलाते हैं जिनके हाथ में कपाल सिर पर सर्पों की माला और शरीर में हलाहल विष और भस्म की ही शोभा है किंतु जिनका नाम शुद्ध अविरुद्ध अमर अमल और निर्दोष है जिनका विकराल भूत पेताल प्रिय ऐसा भयंकर नाम है किंतु जो भव भय का नाश करने वाले हैं तुलसीदास जी कहते हैं वे महादेव जी सब प्रकार समर्थ हैं उनकी महिमा अकथनीय है और वे मेरे संदेहों की निवृत्ति करने वाले हैं भूत नाथ भय हरण भीम भय भवन भूमिधर भानुमंत भगवंत भूत भूषण भुजंग भाव वल्लभ भवेश भव भार विभन भूरि भोग भयरव कुन जन रंजन भारती बदन पतंग मन जो भूतों के के के स्वामी सब प्रकार के करने वाले भयंकर भय आश्रय स्थान भूमि को धारण करने वाले तेजोमय ऐश्वर्यवान भस्म और सर्प रूप आभूषण धारण करने वाले कल्याण स्वरूप भावप्रिय संसार के स्वामी और संसार के भार को नष्ट करने वाले हैं जो महान भोगशाली भीषण कुजोग का नाश करने वाले भक्तों को आनंदित करने वाले सरस्वती रूप मुख वाले विषभोजी कल्याण स्वरूप चंद्रमा सूर्य और अग्नि रूप नेत्रों वाले तथा कल्याण धाम और कामदेव का नाश करने वाले हैं तुलसीदास जी कहते हैं हे मन तुम का भजन क्यों नहीं करता नागो फिर कह मागनो देख न खा गो कछ थोरो माग नाक थोरो करे तुलसी जगजो जुर जा जाचक झोरो नाक सवार ता कही नहीं पिना कही नेक निहारो ब्रह्मा कहे गिरजा जा सिखवो पति रावरु दानिह बावर भोरो ब्रह्मा जी कहते हैं हे पार्वती तुम अपने पति को समझा दो यह बड़ा बावला और भोला भोलादानी है देखो स्वयं तो नंगा फिरता है परंतु यदि किसी याचक को देखता है तो कहता है कि थोड़ा मत मांगना यहाँ कुछ कमी नहीं है संसार में जितने याचक जोड़े जुट सकते हैं उन्हें जुटाकर उन सब कंगालों को प्रसन्न होकर इंद्र बना देता है उनके लिए स्वर्ग तैयार करते करते मेरी नाक में दम आ गया है परंतु पिनाकी पिनाक पाड़ी महादेव मेरा कुछ भी अहसान आसा, नहीं मानते विश्व पाप ब्याल करालूत तो बेताल सखा भव नाम दले पल में भव के भव काढ़े तुलसी सुन्दरिद सिरो मनुषो सुमिर दुख दारिद में भांग धतूरो नाग आंगन नागे है अग्नि धारण किए हुए हैं किन्तु इसे इनके शरणागत तीनों तापों से दग्ध नहीं होते इसके साथी तो भूत बेताल आदि है और नाम भी भव है परंतु यह भव अर्थात संसार के भारी भयों को पल भर में नष्ट कर देता है यह तुलसी का स्वामी महादेव है तो दरिद्र सा, इसका स्मरण करने पर दुख और दारिद्र ठहरने नहीं पाते इसके घर में केवल भांग है और आंगन में केवल धतुरा परंतु इस नंगे के आगे मांगने वाले निरंतर बढ़ते ही रहते हैं सीस बस है बरदा बरदान चढ़ो बरदा घर बरदा है धाम धतुर विभूत कुकुर निवास जहा सब लय मरता है ब्याल कपाल यह खाली चहु भांग की टाटने के परदा है राक सिरो मन काक निभा बिलो कतलो को करदा है इसके मस्तक पर वरदानी गंगा जी विराजती है स्वयं भी वरदायक अथवा श्रेष्ठ दानी है वरदा अर्थात बैल पर ही चढ़ा हुआ है और इसकी गृहिणी भी वरदायनी पार्वती है इसके घर में धतूरा और भस्म का ही ढेर है तथा इसका निवास स्थान वहाँ है जहाँ सब लोग मुर्दों को ले जाकर जलाते हैं यह सर्प और कपाल धारण करने वाला बड़ा कौतुकी है इसके घर में चारों ओर भांग की टट्टियों के पर्दे लगे हुए हैं यह आधी दमड़ी की हैसियत वाले कंगालों के सिरोमणि को भी लोकपाल बना देता है दान जो चार्य पदार्थ को तिपुरारिहपुर में सिरटी को भोर भलो भल भाई को भूख भले ही कियो तुलसी को ताबन आस को दास भयो कबहू न मिटो लघु लालच जी को साधु कहा कर साधन तय जो पैराध नहीं पति पार्वती को जो अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारो पदार्थों का जाता है त्रिपुरा का वध करने वाला और तीनों लोकों में सबका सिरमौन बना हुआ है जो बड़ा भोला है केवल शुद्ध भाव का भूखा है तथा स्मरण करने पर जिसने तुलसीदास का भी भला ही किया है उसको छोड़कर तू विषयों की आशा का दास बना हुआ है किंतु तु तुम्हारे जी का तुक्ष लोभ कभी नष्ट नहीं हुआ तुलसीदास जी कहते हैं यदि तूने पार्वती पति भगवान शंकर की आराधना नहीं की तो बहुत से साधन करके भी क्या फल पाया जात जर है सबलोक बिलोक तिथिलोचन सो विशलोक लियो है पान किओ बिश भूषण भो करुणा बरुणा लयसाई ही, ही हो है। फेर बिजो कपार कपारो कछका भूल लखाई दियो है काहिन कान करो बिनती तुलसी कलिकाल बेहाल कियो है संपूर्ण लोग जले जा रहे हैं यह देखकर त्रिनयन भगवान शंकर ने उस हालाहल विष को लपक कर लिया और शीघ्रता से पी लिया इससे वह विश्व आपका भूषण हो गया हे स्वामी आपका हृदय तो करुणा का समुद्र है मालूम नहीं मेरा भाग्य ही पूर्ण योग्य है अथवा आप ही को किसी ने मेरा कोई दोष दिखा दिया है हे शंकर इस तुलसी को कलिकाल ने व्याकुल कर दिया है आप इसकी प्रार्थना पर ध्यान क्यों नहीं देते खायु कालकूट भयो अजर अमर तनुवन मसानुगथ गाठ रे गरद की धमरु कर भूषण कराल ब्याल बाबरे बड़े की रिज पाहन बरद तुलसी विशाल गोरे गात बिलसत भूति मानो हिमगिर चारु चांदनी शरद की अर्थ धर्म काम मोक्ष बसत बिलोकन में काशी कराम जोगि जागति मदद महादेव जी ने कालकुटविश खाया था किंतु उनका शरीर अजर अमर हो गया अब श्मशान ही उनका निवास स्थान है और भस्म की पोटली ही उनकी संपत्ति है हाथ में डमरू और कपाल है भयंकर सर्प ही उनके आभूषण हैं तथा उस अत्यंत बावले महादेव की बैल की सवारी पर ही बड़ी रीझ रुचि है तुलसीदास जी कहते हैं उसके अति विशाल गौर शरीर पर विभूति सुशोभित है सो ऐसी जान पड़ती है मानो हिमालय पर्वत पर कालीन चंद्रिका छिटक रही हो अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये तो उसकी दृष्टि में ही विराजते हैं उस मर्द योगी की करामात काशी में प्रकट हो रही है पिंगल जटा कुमाथे थे पुनहित आप पावक नयना प्रताप फूपर भरत है लोयन विशाल लाल तो है बाल चंद्रभाल कंठ काल कूट ब्याल भूषण धरत है सुंदर दिगंबर विभूति गात भांग खात रूरे रे सिंह पूरे काल कंटक हरत है देतना आघात रेज जात पात आक ही के भोरा नाथ जोगी जब ओढ़ धरत है उनका जटाजूट पिंगल वर्ण है मस्तक पर परम पवित्र गंगा जलो सुशोभित है तथा उनके नेत्र स्थित अग्नि की ज्योति उनकी भौहों पर धमकती है उनके नेत्र विशाल और अरुण वर्ण है ललाट पर द्वितीय का चंद्र शोभामान है गले में कालकुटवीस है तथा वे सर्पों के आभूषण धारण किए हुए हैं उनका अति सुंदर दिगंबर वेश है और वे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं भांग खाते हैं तथा सिंह का मनोहर शब्द करके काल रूपी कंटक को निवृत्त कर देते हैं जिस समय वे भोलेनाथ योगी बेतरह प्रसन्न होते हैं उस समय वे देते देते अघाते नहीं और स्वयं आग के पत्तों से ही रीछ जाते हैं देत संपदा समेत सी निकेत जा चकनी। भवन विभूत भांग पृथव भनु है नाम बाम देव दाहीनो सदा असंग अर्थ अंग अंगना अनंग कौ मनु है तुलसी महेश को प्रभाव भाव ही सुगम निगम अगम हो को जान भोग हनु है भेष तो भिखारी को भयंकर रूप शंकर दयाल दीन बंधुदान दारिद धनु है जो मांगने वाले को संपत्ति सहित श्री संपन्न अथवा लक्ष्मी जी का भवन अर्थात वैकुंठ भवन देते हैं किंतु जिनके घर में केवल विभूति भस्म और भांग है और चढ़ने के लिए जिनके बैल की सवारी है जिनका नाम तो वामदेव है किंतु जो सर्वदा सबको दाहिने अनुकूल रहते हैं सदा असंग निर्लेपता का ठाठ रहने पर भी जिनके अर्थांग में पार्वती जी रहती हैं तथा जो कामदेव का मथन करने वाले हैं तुलसीदास जी कहते हैं उन श्री महादेव जी का प्रभाव भाव भक्ति से भी सुलभ है नहीं तो वेद शास्त्र के लिए भी उसका जानना अत्यंत कठिन है उनका वेश तो भिक्षुकों का सा है तथा रूप भी बड़ा भयानक है किंतु वे शंकर कल्याण करने वाले दीन बंधु दयामय दानशिरोमणि तथा दारिद्र का नाश करने वाले हैं